अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के दशम मंत्र का विचार हम लोग मूल मूल का कर चुके हैं भाष्य का विचार होना भाष्य का भी हो गया तो दशम मंत्र के भाष्य का भी विचार हो चुका है होना है अंतिम मंत्र का विचार अंतिम मंत्र है ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्तात इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं भाष्कर भगवान यज्ज्योतिषा ज्योतिर्ब्रह्म इत्यादि अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है। इस टीका को देखिए मंत्रस्य उपसंहारमंत्रात्त्पर्य आह यद्योतिषा ज्योति ब्रह्मणा विविध क्रियते ज्योतिषाम ज्योति इति यहाँ तक है तंत्र ता। तो से तात्पर्य आह उपसार मंत्र हैं ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्ताद इत्यादि और इस मंत्र के तात्पर्याथ को अवतरण भाष्य में भगवान भाष्यकार बता रहे हैं यदज ज्योतिषा ज्योति इति इत्यादि भाष्यवाक्य से तो ये प्रतिग्रहण है भाष्यवाक्य का टीका में यद्योतिषा ज्योति इतना अब भाष्य को देखिए यद्योतिषा ज्योतिर्ब्रह्म तदेव सत्यम सर्व तद्विक वाचारंभम तो कहते हैं कि जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म हैं मंत्र में जिसे ज्योतिषाम ज्योति इस विशेषण से कहा गया और ज्योतिष्याम ज्योतिष्व का उपपादन हुआ दशम मंत्र में ब्रह्म में ज्योतिष्याम ज्योतिष्व कैसे हैं इसे बताया गया न तत्र सूर्य उभा न चंद्र कारकम इत्यादि से ज्योतिषाम ज्योति पद ने बताया है स्वयं प्रकाशत्व और स्वयं प्रकाशत्व का उपपादन हुआ न तत्र भाती इत्यादि मंत्र से तो कहते हैं जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म है ज्योतिषाम ज्योति है कहा स्वयं प्रकाश है तदेव सत्यम वही अबाधित है सत्य का है अबाधित है और सर्व तदविक आंद्रितम इसके साथ अन्वय करिए सर्व अन्य इतरत तदविकार आंद्रितम तो इतरत सर्वम तदविकारम तो इतरत का हुआ जो अबाधित ब्रह्म है उससे अतिरिक्त सब जो हैं, ब्रह्म का विकार है विकार है का मतलब कार्य है जो अपने अपने अलग अलग विशेष विशेष नाम रूप से भास रहा उसे कहा जाता है विकार वह सब का सब आंध्रित है सत्य से विपरीत है आंध्रित मिथ्या सत्य है अबाधित मिथ्या है बाधित होने वाला बाध योग्य तो ब्रह्म हुआ अबाध्य और ब्रह्म से अतिरिक्त जितना भी अब्रह्म हैं वह बाध्य हैं इन्हें स्वतः सत्ताक नहीं है प्रतीति मात्र है कल्पित हैं तो जो कल्पित हैं उसकी कल्पना अधिष्ठान के बिना नहीं होती वह अधिष्ठान रूप ही होता है परमार्थतः अधिष्ठान ही अपने अज्ञान से कल्पित तो नाम रूप से प्रतीत होता है जैसे रस्सी अपने अज्ञान से कल्पित तो सर्पादी रूप से प्रतीत होती है सर्पादी रूप से रस्सी की ही कल्पना होती है रस्सी के अज्ञान से ऐसे ब्रह्म के अज्ञान से नाम रूपात्मक जगत की कल्पना होती है और वह कल्पित तो सर्पादी जैसे रज्जुमात्र है ऐसे कल्पित जगत भी ब्रह्ममात्र हैं ये दिखाना है इसलिए ब्रह्म को कहा गया कि सत्य हैं जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म हैं वही बाद। अबाधित हैं सत्य हैं और सर्व तदविकार इतरत आंद्रितम तो ब्रह्म का बाकी जो विकार हैं वो सारा का सारा आंध्रित हैं मिथ्या क्यों तो श्रुति कहती हैं वो मनम विकार नामधेयम तो जो विकार है वो वाचारंभ है यानी वाग से आरंभनीय मात्र है वाग इंद्रिय से आरभमान तो शब्द होता है तो दी जो पदार्थ है क्या शब्द मात्र है तो श्रुति कहती है हाँ, नामधेये नाम मात्र ही है मृत्ति से अलग घटादी कोई वस्तु नहीं है तो वाचारम मनम विकारो नाम, नाम इतरत इतरत से लेना अब्रह्म प्रतीयमनम ब्रह्म भिन्नतया प्रतीयमन जगत वो सब आध्रित हैं इसी अर्थ को बताने के पहले विस्तार से बता दिया गया है इसे कह रहे हैं कि इति एतम अर्थम विस्तरेण हेतुतः कार्य कल्पित हैं और विवरत उपादान रूप ब्रह्म सत्य हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये जो अर्थ हैं इसी अर्थ को पहले सहेतुक निरूपण किया गया तो हेतुतः आवि सन्निहितम इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित जो चिद्रूपत्वादी हेतु हैं इन हेतुओं के द्वारा विस्तार से बता दिया गया कि चेतन ब्रह्म ही सत्य है और बाकी जगत कल्पित हैं तो जो अर्थ सयुक्तिक विस्तार से पूर्व में बता दिया गया यह उपसंहार मंत्र होने से उसी का संक्षेप में उपसंहार में कथन किया जा रहा है इसलिए कहते हैं कि निगम स्थानीय न मंत्रेण निगम का अर्थ होता है उपसंहार तो निगमन स्थानीय न निगमन यानि उपसंहार तो उपसार स्थानीय जो ये मंत्र हैं ब्रह्म विदम अमृतम पुरस्ताद इत्यादि इस मंत्र के द्वारा पुनः उपसंहरती फिर यही बता करके ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इस अर्थ को संक्षेप से बता करके उपसंगार किया जा रहा है अब मूल मंत्र का उच्चारण कर लें अच्छा हाँ ये अवतरण भाष्य में जो तदविकारम एक पद है इसकी उत्पत्ति बताते हैं टीकाकार उसे देखे पहले तदविक में विविधम क्रियते इति तद्विकारम ऐसी तद्विकार तदविकपद की, की जा रही है तो तेन यानी ब्रह्मणा विविधम क्रियते इति तद्विकारम तद्विकगत तो कहते हैं तद्कार मे तृतीया इति तेनाते थकार तो तेन ये कारण ब्रह्म का परामर्शक तेन तेना ब्रह्मण तो ब्रह्म से से इति तो ब्रह्म ही अज्ञात ब्रह्म ही जगत का जो विविध रूप है वो प्रकट कर रहा है जगत ब्रह्म का ही विवर्त है ना जैसे अज्ञात रस्सी ही सर्पादि रूप से अभिव्यक्त हो रही है सर्पादि आदि को उत्पन्न कर रही है सर्पादि का कारण बन रही है ऐसे अज्ञात ब्रह्म जो आकाश आदि अपने अपने विविध नाम रूप वाला कार्यात्मक जगत है उस जगत रूप से अभिव्यक्त हो रहा है जगत को अभिव्यक्त कर रहा है इसलिए उसे कहा जाएगा तदविकारम रजु विकार सर्पादि जैसे हैं सुक्ति का विकार रजतादि जैसे हैं ऐसे यह जगत ब्रह्म विकार हैं ये तदविकारम शब्द से कहा गया अब मूल मंत्र को देखिए ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्ता ब्रह्म पश्चात् पश्चा दक्षिणतरे प्रसृत ब्रह्मेद विश्व वरिष्ठ तो ब्रह्म ब्रह्मईद अमृत पुरास्ता तो पुरस्ता शब्द का अग्रे तो ईदम यानी ये जो जगत है सामने प्रतीत हो रहा है पुरस्तात शब्द का अर्थ है अग्रे और अग्रे शब्द का अर्थ उत्पत्ति से पहले भी होता है और सामने भी होता है तो सामने चक्षुरादि इंद्रिय गोचरत्वेन रूपेण प्रतियमान जो जगत उसे पुरस्तात्दम शब्द से लिया जाएगा तो हम प्रमाता के रूप में जहाँ पर स्थित हैं वहाँ से हमारा मुख मुख्यधर है वह हमारे लिए अग्र है और उस अग्र में यानी हमारे सामने वाली दिशा में स्थित जो जगत हैं उसे कहा जाएगा पुरस्तात पुरस्तात्दम शब्द से शब्द से जगत को कहा जाएगा और जगत दसों दिशाओं में है तो दसों दिशाओं में से पुरस्ता दिशा होगी हम हमारे सामने वाली दिशा और उसमें विद्यमान जो इदम शब्द से ग्राह्य जगत है वह अज्ञान अवस्था में भले ही ब्रह्म से भिन्नतया प्रतीत हो रहा है अपने अपने नाम रूप से सत्य प्रतीत हो रहा है लेकिन दृष्टि से देखते हैं ज्ञान नेत्र से देखते हैं तो वह ब्रह्म तो दो दृष्टियां हैं एक अविद्या दृष्टि, एक विद्या दृष्टि अविद्या दृष्टि है भ्रांति ज्ञान दृष्टि है विद्या दृष्टि है तत्वबोध तत्व ज्ञान तो तत्व ज्ञान जिनको हुआ है उनके पास है तत्व दृष्टि और जिनको तत्वबोध नहीं है तत्व का अज्ञान है उनके पास है भ्रांति अध्यास अविद्यक दृष्टि तो भ्रांति से हमारे सामने जो अलग अलग पदार्थ दिख रहे हैं ब्रह्म रूप से नहीं अपने अपने नाम रूप से वे हैं पुरस्तात शब्द से ग्राह्य और वो किसको दिखते हैं ज्ञानी भी सामने देखता है और अज्ञानी भी देखता है तो ज्ञानी को तो जैसे सनत कुमार जी ने नारद जी को कहा आत्मय व पुरस्तात् आत्मा पश्चात आत्मा उत्तरतः आत्मा दक्षिणतः सब दिशाओं में ज्ञानी के लिए मात्र एक भूमास्वरूप आत्मा ही आत्मा प्रतीत होता है सर्व खल ब्रह्म आत्मवईद वा वासुदेव सर्वी ये हैं दृष्टि जैसे विवेकी को रेगिस्तान में सूर्य विवेक भी, दृष्टि से सूर्य किरणें ही सूर्य किरणें दिखती हैं जल का एक बूंद भी प्रतीत नहीं होता और अविवेकी हरिण को वही सूर्य किरणें भ्रांति वशात जल प्रतीत होता है तो है एक ही वस्तु सामने सूर्य किरण। तो जो है उसी को देखता है ज्ञान नेत्र और भ्रांति जो है उसे न देख करके उससे विपरीत अर्थ को देखता है भ्रांति नेत्र से भ्रांत पुरुष हरिण जल देख रहा है विवेकी सूर्य किरणें देख रहा है ऐसे ज्ञानी को सामने भी ब्रह्म दिखता ब्रह्म को छोड़ करके तत्वत दूसरा कुछ भी ज्ञानी के दृष्टि में है नहीं लेकिन भ्रांत पुरुष को सामने जो अलग अलग पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं वे भ्रांति से प्रतीयमान अलग अलग पदार्थ इदम पुरस्तात् शब्द से लेना है सामने दिखने वाले अलग अलग अनात्म पदार्थ श्रुति कहती हैं कि ब्रह्म पुरस्तात्म ब्रह्म जो सामने दिख रहा है जगत वह ब्रह्म ही है एवकार बताता है जो भ्रांति से दिख रहा है उसके अभाव को इस समय भी जिस समय भ्रांति से जगत दिख रहा है उस समय भी जगत है नहीं ब्रह्म ही है तत्वतः ऐसे ब्रह्म पश्चात तो पश्चात इदम ब्रह्मदम और एवकार का अनुवर्तन ले आना ब्रह्म व इदम पुरस्तात् यहाँ से एवेदम ये दो आएंगे एव अनुवित होगा ब्रह्म के साथ और इदम शब्द का अन्वय होगा पश्चात के साथ पश्चात यानि पीछे हमारा मुख जिधर है वह पुरस्तात हैं तो पीछे वाला भाग हो गया पश्चात तो वह पश्चात यानी भाग में विद्यमान जो भी इदम शब्दित जगत है अपने अपने विशेष विशेष नाम रूप से अब्रह्मतया प्रतीयमान अज्ञानी को ज्ञानी के दृष्टि में वह ब्रह्म वो ब्रह्म ही हैं और ब्रह्म दक्षिणत च उत्तरे ब्रह्म हाँ नहीं भले ही अभी ग्रहण नहीं हो रहा है पीछे मुक करेंगे तो ग्रहण होता है तो सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार एक बुद्धि में दसों दिशाओं में विद्यमान जो पदार्थ हैं उनका अस्तित्व भ्रांत पुरुष के दृष्टि में है दसों दिशाओं में विद्यमान जगत है ये भ्रांत पुरुष के दृष्टि से दसों दिशाओं में विद्यमान जगत के भ्रांति से अस्तित्व को स्वीकार करके प्रातिभाषिक अस्तित्व को, को स्वीकार करके श्रुति कह रही है जैसे भ्रांत पुरुष को भ्रांति से प्रतीयमान सर्प को स्वीकार करके विवेकी कहता है यो अयम सर्प सा रज्जु जो तुम सर्प देख रहे हो वह रज्जु है ऐसा वो विवेकी पुरुष भ्रांत पुरुष को समझाता है उस समय भी यो अयम सर्प कहते समय भी विवेकी के दृष्टि में वहाँ सर्प नहीं है विभ्रांत पुरुष के भ्रांति से सिद्ध सर्प को मान करके अनुवाद करता है कि यो यम सर्प सा तत्वत रज्जु वह तत्व से रज्जु ही है तो सर्प का वास्तविक स्वरूप रज्जुत्व का विधान करने के लिए सर्प के वास्तविक स्वरूप रजुत्व का विधान यानि उपदेश करने के लिए कल्पित सर्पत्व का अनुवाद अध्यारूप अपवाद न्याय से ऐसे भ्रांति से अध्यारोपित जो दसों दिशाओं में विविध प्रकार की वस्तुएं हैं जगत हैं पदार्थ हैं उनका अनुवाद श्रुति कर रही है और बता रही है कि वो सब एक ब्रह्म ही है इसलिए दृष्टि वाद के अनुसार तो जब दृष्टि है तो वस्तु है और सृष्टि दृष्टि के अनुसार सृष्टि पहले फिर दृष्टि तो वस्तु की सत्ता भ्रांति से सिद्ध पुरुषों के और ये किस को एक किसको एक कोई नहीं समझा रही है सभी को समझा रही है इसलिए पीछे विद्यमान जो प्रमाताएँ हैं उनके दृष्टि में तो पीछे वाली वस्तु है वो इसके दृष्टि में पीछे हैं जिसका सामने मुँह है और उनके दृष्टि में सामने है इसलिए दोनों दृष्टि से दृष्टि सृष्टिवाद हो या सृष्टि दृष्टिवाद हो भ्रांति सित्त जगत का दसों दिशाओं में भ्रांति से जो अस्तित्व प्रतीत हो रहा है उसका अनुवाद श्रुति करके ब्रह्मत्व तो बता रही है तो पश्चात विद्यमान इदम भ्रांति विद्यम इदम ब्रह्मैव ऐसे लगाना तो आविद्यक आभि, दृष्टि से पीछे प्रतीत होने वाला जो हैं जगत वह भी ब्रह्म ही हैं दृष्टि से ऐसे दक्षिणत विद्यमान ज्ञान ज्ञानदृष्टिया ब्रह्म भ्रान्तिया दक्षिणतः यानी दक्षिण श्याम दिशी यानी हमारे दायने भाग में वो दक्षिण दिशा मानी जाती है यदि आपका उत्तर की ओर मुख है तो दायना भाग को माना जाएगा वो दक्षिण तो दक्षिण यानी आपके दाएने साइड में दायने भाग में उत्तरत यानी बाएं भाग पुरस्तात् यानी सामने पश्चात यानी पीछे और ऊर्ध्व यानी ऊपर और अधि नीचे और फिर ये ये तो हो गई और चार अवांतर दिशा अवांतर अमांतर कौन जो है ना ऐसे दसों दिशाएं लेना है यहाँ तो छः दिशाएं बताई है तो दक्षिणतः याने आपके दायने भाग में भ्रांति से प्रतीयमान जो भी वस्तुएं हैं वह भी ज्ञान दृष्टि से विवेक दृष्टि से ब्रह्म ही हैं और उत्तरेण याने उत्तर यानी बाएं भाग में विद्यमान जो आपके वस्तुएं हैं वो सब वस्तुएं भी ब्रह्म ही हैं भ्रांति से अब्रह्म प्रतीत होगी वह ज्ञान नेत्र से ब्रह्म ही हैं और अध्य ऊर्ध्वच और ऊपर नीचे जो भी विद्यमान हैं प्रसृतम यानी प्रश्रिष्टम, कार्य रूप से अभिव्यक्तम प्रसृतम करते हैं कार्य रूप से प्रतीयमान जो जगत है वह दशो दिशाओं में दिखने वाला कार्य रूप से जगत ब्रह्मैया इसलिए कहते हैं ब्रह्म व इदम विश्व जो पहले दसों दिशाओं में स्थित वस्तुएं बताई उन्हें यहां पर ईदम विश्वम शब्द से लेना ईश्व का अर्थ होता है सर्व तो इदम सर्वम यानी पुरस्तात् पश्चात आदि सब भागों में स्थित सर्वत्र स्थित जो जगत हैं इधम वह ब्रह्म तो एवकार कह रहा है कि ब्रह्म से अतिरिक्त उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है ब्रह्म से अतिरिक्त वो शून्य है अज्ञान अवस्था में भी ब्रह्मरूप अधिष्ठान की सत्ता से ही सत्तावानसा प्रतीत हो रहा है और ईदम विश्वम ब्रह्म ही व लेकिन कैसा ब्रह्म है वो तो वरिष्ठम इष्ठन प्रत्यय होता है स अनेकों में एक में उत्कर्ष दिखाने के लिए तो संसार में अनेक वर पदार्थ हैं वर यानी श्रेष्ठ स्रे, लेकिन सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो वो है ब्रह्म ब्रह्म से श्रेष्ठ दूसरा कोई भी नहीं है इसलिए उसे वरिष्ठ कहा जा रहा है ब्रह्म का विशेषण है तो ईदम ईश्व वरिष्ठम यदि केवल के हम जगत को देखते हैं जगत के नाम रूप को ही देखते हैं तो उनमें फिर निकृष्टता है और सब के सब वरिष्ठ हैं श्रेष्ठ हैं श्रेष्ठतम हैं कब यदि उनका जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप से देखते हैं तो उनका वास्तविक स्वरूप है ब्रह्माधिष्ठान वह वरिष्ठ हैं श्रेष्ठतम है, है। हाँ एने वन करने योग्य हैं जो श्रेष्ठ होता है उसी का वर्ण करता है व्यक्ति प्रार्थनीय तो यहाँ पर ईदम विश्व ब्रह्म में जगत का परामर्शक जो इदम विश्वम सरोणाम द्वय है दो सरोण नाम है जगत के परामर्शक और ब्रह्म का परामर्शक है ब्रह्म शब्द और इन दोनों में एक विभक्ति है जगत के वाचक शब्द में और ब्रह्म के परामर्शक शब्द में तो एक वाक्य में प्रयुक्त जो समान विभक्तिक पद होता है, उनको कहा जाता है एक दूसरे का समानाधिकरण तो ये ईदम विश्वम ब्रह्म ये जो ईदम भी और विश्वम भी और ब्रह्म भी तीनों प्रथमा एक वचनांत पद है। समानाधिकरण है ईदम विश्वम शब्द का जो अर्थ है और ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है ये दोनों एक हैं ये बता रहा है समानाधिकरण यहाँ पर है कि ये दोनों ईदम विश्वम शब्द से ग्राह्य अर्थ और ब्रह्म शब्द से ग्राह्य जो अर्थ हैं ये दोनों एक हैं लेकिन कैसे एक होंगे इदम विश्वम शब्द से ग्राह्य तो जगत है नाम रूपादि विशेषता वाला और ब्रह्मत्व तो है नाम रूपात्मक विशेष से रहित निर्विशेष तो निर्विशेष और नाम रूपात्मक विशेष वाला जगत दोनों का एकत्व एक का विरोध है इसलिए बाध सामानाधिकरण ने समझना बाधार्थ में तो श्रुति कहती हैं ये दोनों एक हैं का अर्थ है कि इनका तात्विक स्वरूप ब्रह्म ही है और इदम विश्वम शब्द से ग्राह्य जगत का नाम रूप बाधित है ईदम विश्वम शब्द से हम जगत के जिस नाम रूप को मिला करके कहना चाहते हैं एक करके उसका बाध करके उस ईदम विश्वम शब्द से ग्राह्य जगत रूप का बाध करके जो अवशिष्ट रूप रहता है वह ब्रह्म है तो नाम रूप का बाद होगा तो बचेगा सचित आनंद अस्थि भाति प्रिय ये ब्रह्म ही है उसी को यहाँ पर ब्रह्म व इदम विश्वम इस शब्द से कहा है थोड़ा भाष्य है भाष्य को देखिए यत तत, हाँ तो हुआ। यद ये ब्रह्म उक्तलदस्ता अग्रे अब्रह्म इव अद्यादृष्टीना प्रत्यवभासम तो अविद्यादृष्टीना भ्रांता पुरण भ्रांत पुरुषों को अविद्यादृष्टि शब्द से कहा जा रहा है भाष्य में तो भ्रांत पुरुष के को जो अवभासित हो रहा है प्रतीत हो रहा है उसे ईदम शब्द से लेना है ब्रह्मईदम अमृतम पुरस्तात इसमें इदम शब्द बता रहा है अब्रह्म इव यद्यपि वह अब्रह्म नहीं है ब्रह्म ही हैं लेकिन अब्रह्मयाने ब्रह्म भिन्नतया जैसा प्रतीत हो रहा है अब्रह्म जैसा प्रतीत हो रहा है भ्रांति से जो जगत कहाँ तो यानी अग्रे यानी सामने ऐसे ही बाकी की व्याख्या करना ऊर्ध प्रसृत यहाँ तक की इस दृष्टि से टीकाकार लिखते हैं भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि तथा पश्चात ब्रह्म तथा दक्षिणतस्य उत्तरेण तथैव अधस् शर्वतो अन्यद इव अधस्ताद कार्या कार्याण प्रसृतृत प्रगत नामूपव इतनी व्याख्या है तथा से लेकर के तक की। या तक के मूल मंत्र की कि तथा यानि जैसे सामने ब्रह्म होता हुआ भी अज्ञानवशात ब्रह्म भिन्न जैसा प्रतीत हो रहा है अपने अपने नाम रूप विशेषता वाला जगत वैसा ही पृष्ठतः पश्यत यानि पीछे और पश्यत ब्रह्म तथा दक्षिणतः तो पीछे भी ब्रह्म ही अब्रह्मतया भाष रहा है दायने भाग में और बाएं भाग में ऊपर नीचे सब और है एक ब्रह्म ही और वही अपने अज्ञान वशात अध्यस्त जगत के रूप में भास रहा है किनको तो अविद्यादृष्टि नाम भ्रांत पुरुषों को तो सर्वतो कार्य कार्यकारेण प्रसृतम प्रकृत प्रगतम नाम रूपवत अवभाषमान तो कार्य रूप से दशो दिशाओं में अभिव्यक्त हुआ जो जगत वो नाम रूप से अवभासित हो रहा है भ्रांत पुरुषों को कहते हैं एक एक वस्तुओं का कहाँ से नाम ले ब्रह्म विश्व समद जगत विश्व समस्तम इदंका जगत तो समस्तम जगत ब्रह्म जहाँ कहीं भी अब्रह्म यानि ब्रह्म भिन्नतया प्रतिमान वस्तु है वह तत्वतः तत्वज्ञानी के दृष्टि में ब्रह्म ही है इदम जगत वरिष्ठम यानी वरतम तो थोड़ी सी टीका है टीका को देखिए अच्छा थोड़ा एक भाष्य का वाक्य पूरा करके फिर टीका को देखते हैं कि अब्रह्म प्रत्यय सर्वो अविद्या मात्रो रज्वाम इव सर्प प्रत्यय तो रस्सी में जैसे सर्प की प्रतीति है उभ्रांति हैं ऐसे कहते हैं सारा जो अब्रह्म प्रत्यय हैं यानी जगत प्रतीति है अब्रह्म है भ्रांत पुरुष के दृष्टि में जगत अध्यस्त वस्तु हैं। और उनका प्रत्यय है अनात्मा आकाशादि के नाम रूप से आकाश आदि की प्रतीति ये है अब्रह्म प्रत्यय और वो सब का सब कहते हैं सर्वो अविद्या, अविद्या मात्र अविद्या मात्र का अर्थ है भ्रांति मात्र है ब्रह्म प्रत्यय है दृष्टि, तत्व और अब्रह्म ज्ञान है भ्रांति और ब्रह्म एक परमा सत्यम वेदाशासन तो अनुशासन का अर्थ है उपदेश वेदाशासन का अर्थ है वेद का उपदेश क्या है तो यह है कि ब्रह्म एकम परमार्थ सत्यम ये पूरे कंडिका का मुंडक उपनिषद का ये मुंडक उपनिषद के पूरे खंड का ये सार हैं उपदेश है कि ब्रह्म इदम ब्रह्म एकम परमार्थ सत्यम एक अबाधित वस्तु ब्रह्म ही है और ब्रह्म से भिन्न जो भी है वह कल्पित है ये ब्रह्म इदम अमृतम इत्यादि मंत्र से संक्षेप में बताया गया थोड़ी सी टीका है टीका को देखिए जगत सर्व का अर्थ कर दिया जगत सर्व ब्रह्म बाधायाधिकरण्यम तो चार प्रकार का समाधिकरण्य होता है तो यहाँ पर बाध अर्थ में समानाधिकरण्य है ब्रह्म व इदम सर्वम ब्रह्म व इदम विश्वम ये जो समानाधिकरण है ना, वो है बाध अर्थ में चार अर्थ होते हैं समानाधिकरण के उसमें से बाध अर्थ है। का मतलब अध्यस्त वस्तु का बाध करके अधिष्ठान मात्र समझना बाध समानाधिकरण माना जाता है तो बाधायाम समान्यम इसका उदाहरण बताते हैं जैसे यो अयम स्थानु पुमान असौ तो मन रात में अंधकार में स्थानु मैं पुरुष की भ्रांति हो गई कि सामने कोई पुरुष खड़ा है लेकिन जिस व्यक्ति को मालूम है कि ये पुरुष नहीं स्थानु है तो वह स्थानों में पुरुष की भ्रांति जिस पुरुष को हो रही है उसके भ्रांति से सिद्ध पुरुष का अनुवाद करके या पुरुष में पुरुष में स्थानुत्व की भ्रांति हुई कोई पुरुष खड़ा है खड़े खड़े तपस्या कर रहा है और उसे पुरुष को खड़े स्वरी को समझ लिया किसी ने स्थान, जैसे स्थानों में पुरुषत्व तो भ्रांति होती है ऐसे पुरुष में भी स्थानुत्व तो की भ्रांति हो सकती है तो पुरुष में स्थानुत्व तो की भ्रांति किसी को हुई तो उसके भ्रांति सिद्ध स्थानु का अनुवाद करके समझाया जा रहा है कि वो पुरुष हैं यो यम स्थानु जो भ्रांति से स्थानु दिख रहा है वह खड़े खड़े तपस्या करने वाला पुरुष है तो कुमान असो वह स्थानु कुमान है तो स्थानुत्व का बाद करके पुरुषत्व का निश्चय हुआ ऐसे ही भ्रांति से जो दिख रहा है जगत वह तत्वत ब्रह्म है ऐसा यह वेद बता रहा है अन्वय वेतिरेक अभाव परिहारेण तावन मात्रत्व बोध्यते तो अन्वय व्यतिरेका भाव का परिहार करके तावन मातृत्व यानी जगत तावन मातृत्व है ब्रह्म मातृत्वम तो जो अविद्या अवस्था में भाष रहा है विविध प्रकार का जगत उसमें तावन मातृत्व बोध्यते जगत में ब्रह्म मातृत्व को इस मंत्र के द्वारा बताया जा रहा है कि जगत ब्रह्म ही है ऐसा इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई है तो कहते हैं अन्वय व्यतिरिक अभाव परिहार्यन तो जगत का ब्रह्म के साथ भ्रांति में अन्वय है वो है जगत का अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्म के साथ तादात्म्य अध्यास में अध्यस्थ वस्तु का अधिष्ठान के साथ तादात्म्य संसर्ग हो जाता है और तब अध्यस्थ वस्तु अधिष्ठान की जो सत्ता है रूप धर्म है धर्म अध्यास हो जाता है धर्मियों का परस्पर तादात्म्य रूप संसर्ग अध्यास तो अधिष्ठान का सत्तारूप धर्म अध्यस्त में आरोपित होकर के सत्सा प्रतीत होता है अध्यस्त पदार्थ तो धर्मी भूत जगत का जो अधिष्ठान भूत ब्रह्म के साथ तादात्म्य है उसे कहा जाता है अन्वय अन्वय यानी संबंध अध्यस्त पदार्थ का अपने अधिष्ठान के साथ जो तादात्म्य संबंध अज्ञान से प्रतीत होगा रस्सी के साथ सर्प का तादात्म्य प्रतीत होता है जैसे जब तक भ्रांति है तब तक और वो जो अध्यस्त पदार्थ का वस्तुतः असंग अधिष्ठान है उसके साथ आविद्यक तादात्म्य वो है अन्वय और उस अन्वय का व्यतिरय का भाव वो होगा कि वस्तुतः अधिष्ठान की तो पारमार्थिक सत्ता है और अध्यस्त की कल्पित सत्ता है दोनों विषम सत्ताक हैं और विषम सत्ताक पदार्थों का आपस में कोई पारमार्थिक संबंध नहीं बनता ये हैं वितर का भाव और उसका ये अन्वय रूप वेतरे का भाव अन्वय रूप का निषेध करके वेतरे का भाव बता करके यानी जगत का ब्रह्म के साथ वस्तुतः संसर्ग नहीं है वह अविद्या से ब्रह्म भिन्नतया प्रतीत होकर के ब्रह्म के साथ तादात्मापन्न प्रतीत हो रहा है उसे कहा जाता है अन्वय व्यतिरय भाव और उसका परिहार निषेध करते हुए ये बताया जा रहा है कि जगत ब्रह्म मातृ रूप है हाँ नहीं अन्वय रूप जो का भाव ऐसा करना हाँ अन्वय रूप व्यतिरय का भाव हुआ कि इस समय व्यतिरेक नहीं प्रतीत हो रहा है भ्रांति काल में व्यतिरेक का जो अभाव प्रतीत हो रहा है वो है अन्वय जगत का व्यतिरेका भाव प्रतीत होगा ज्ञान से व्यतिरेक प्रतीत होगा और व्यतिक प्रतीत होगा व्यतिरेक कहते हैं अभाव को अन्वय कहते हैं भाव को भ्रांति काल में जगत का भाव है और ज्ञान दशा में उसका व्यतिरेक है ठीक है तो और व्यतिरेक का अभाव हो जाएगा अन्वय रूप व्यतिरेक अन्वय का परिहार कहो या का भाव का परिहार कहो ये दोनों एक है हाँ तो अन्वय का परिहार कहो या अन्वय रूप जो व्यतिरे का भाव इसमें अन्वय और व्यतिरे का भाव में कर्मधारे समास है नीलाजो कमल नीलोत्पल ऐसे अन्वय रूप जो व्यतिरे का भाव उसका परिहार तो अन्वय रूप वेतिरे का भाव का परिहार का मतलब हुआ अन्वय का परिहार जगत के अन्वय का परिहार व्यतिरेखा भाव का परिहार का ही अर्थ निकलेगा अन्वय का परिहार और वो हो व्य अन्वय रूप व्यतिरे का भाव का परिहार द्वारा तो जगत का भाव दिखाना तो अनुवै दिखाना हो जाएगा उसका परिहार नहीं माना जाएगा और व्यतिरेक है व्यतिरेक का परिहार भी हो जाएगा अनुवै दिखाना अभी हाँ, यहाँ तो व्यतिरेक का भाव है केवल जो अन्वय है अन्वय दिखाना तो हुआ भाव दिखाना और व्यतिरेक का भाव दिखाना भी है भाव दिखाना हाँ और व्यतिरेक का भाव का अभाव दिखाना हाँ वो व्यतिरेक हो जाएगा व्यतिरेक का अर्थ है अभाव तो जगत का अभाव एने जगत के ब्रह्म के साथ अविद्यक तादात्म्य संसर्ग का अभाव ये अन्वय का भाव शब्द का अर्थ निकालना है ठीक है उपरिहार शब्द का अर्थ निकलेगा तादात्म्य का परिहार वो तादात्म्य का परिहार ही वेत्रे का भाव परिहार है ये ध्यान में आ रहा है ना तो तो एक प्रकार से व्यतिरेक दिखाना है जगत का तो जगत का व्यतिरेक जब होगा तो रहेगा अधिष्ठानीय अधिष्ठान अध्यस्थ का व्यतिरेक व्यतिरेक है अभाव तो व्यतिरेक का भाव का परिहार होने से अनुय का परिहार होगा और व्यतिरेक दिखेगा व्यतिरेक का भाव को हटा दिया ना तो व्यतिरेक हुआ फिर व्यतिरेक हुआ व्यतिरेक का भाव तो है अन्वय और व्यतिरेक का भाव का परिहार है जगत का अभाव व्यतिरेक तो जगत का व्यतिरेक दिखा करके क्या किया जा रहा है कि तावन मात्रत्वम बोध्य थे जब बात करेंगे तो ये कहेंगे कि जगत है ही नहीं जगत का वास्तविक अस्तित्व नहीं है तो जगत का वास्तविक अस्तित्व नहीं तो जगत का वास्तविक हो गया व्यतिरेक का भाव का परिहार हुआ ना, अविद्या अवस्था में जगत के व्यतिरेक का अभाव है वही अन्वय है वो भ्रांति अवस्था में रहता है जग... भ्रांति अवस्था में जगत का अन्वय रूप जो व्यतिरय का भाव और उसका परिहार करेंगे ज्ञान से तो अध्यस्त वस्तु नहीं रहेगी अधिष्ठान ही अधिष्ठान रहेगा वो हुआ तावन मात्रत्वम बोधित तावन मात्रत्व का यानी अधिष्ठान मात्रत्व का में अधिष्ठान मात्रत्व का ज्ञापन ये ब्रह्म विश्व वरिष्ठ इत्यादि से किया गया इति अथर्वतीयमुंडकतीय इति द्वितीय शुरू से इति इति द्वितीय द्वितीय द्वितीय मुंडके खंड मुंडकम् समाप्त इति इ अथर्ेदीय भाष्ये द्वितीय मुंडके द्वितीय खण्डः इति द्विती मुंडक भाष्ये द्वितीय समाप्तम् इति द्वितीय मुंडके द्वतीय खंडीयूकोपनिषदभाष्यटीकां द्वित मुंडक स